o uh -huh. माता सामने सखात्म तमे दिव्याम सर्व मम दमे सर्व शति मखिल ब्रह्मा सिवासुरा सहानम्रमा यदप्रवेकवामे स्थिति शावान तमशेष कारण परम हरि हरि रामीशं हरी राख्यमीशं हरी श्रीगुरच निज मन मुत सुधार विमल जय बालक त्रिसठ के बाद तिरसठ मधुहे के बाद सुनऊ सभा सद सकल मु निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सोफल तुरत लहब सदता बली भांति पा बिता संत शंभुश्री पतपादा सुनिय जहां तहां सिमर जादा जो बसाई सुजीसाई श्रवण मूंद न चलिए पराई पराई जगदात्मा महेश पुरारी महेश पुरारी जगत जनक सबके सब के ता ता मंद मंद मति मति मंदमति निंदती दक्षशोक्रभवी तजिहत हेतु गुरधरी चंद्रमौल के तू। स कही जो गयिन तनुजारा वयु सकल महाकारा सती मरण सुन संभुगन लगे कर न मख केस यज्ञ विध्वंस विलोक भ्रभु रक्षा की न मुनीस रक्षा की ढ मुनीष श्या रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब समी जय सती मोह की कथा चल रही है सती जी को जो मोह हुआ उसके परिणामक स्वरूप उनको क्या क्या गति हुई अनेक प्रकार की चिंताएं दुख भय क्लेश आदि तमाम उनको सहन करने पड़े शंकर जी का त्याग भी सहन करना पड़ा अंत में उनको अपने पिता की यज्ञशाला में जाकर के शरीर भी छोड़ना पड़ा ये सब उस मोह का परिणाम है वो क्रम क्रम से दिखाते जा रहे हैं यहाँ देखते हैं कि सती जी अधिक आग्रह करके शंकर जी जब नहीं भेजना चाहते थे तो भी अधिक आग्रह के कारण से वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची और फिर वहां सती का भी अपमान उन्होंने हुआ सतु हुआ शंकर जी का भी अपमान उन्होंने देखा यज्ञशाला सालाम जब गई तब उन्होंने देखा कि शंकर जी का कोई भाग ही उसमें नहीं है मैंने उनको यज्ञ के भाग से उनको बहिष्कृत कर दिया देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं उनमें अन्यान देवताओं के लिए तो आहुतियां हैं लेकिन शंकर जी के लिए आहुति नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश तो मुख्य देवता है उन्ही से बैर भाव अन्य देवताओं का पूजन शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान इनसे बैर था। शंकर जी के बैर के कारण से और देवता विष्णु भगवान भी वहाँ नहीं गए ब्रह्मा जी भी नहीं गए वहाँ इन लोगों ने भी भाग स्वीकार नहीं किया और शंकर जी को तो यज्ञ भाग दिए ही नहीं गया तो देखो ये वैर का परिणाम जो है उनका दक्षता भी किस प्रकार से होता वो भी दिखा दिया तो ये सब जो विकृतियां हैं व्यक्तित्व की उनका परिणाम किस प्रकार से होता है इन प्रसंगों में इन कथाओं के द्वारा दिखा देते हैं इनको सुनते सुनते समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रकार के बैर भाव रखना मानसिक विकृतियां रखना काम क्रोध राग द्वेश सब उत्पन्न होना मोह आदि करना ये सब जितने भी मानसिक विचार हैं तो इस इस प्रकार से परिणाम में किस प्रकार से घातक सिद्ध होते हैं वो सावधानी पूर्वक इन कथाओं में देख लेना चाहिए अपने आप में न समझ वे में आवे अपने व्यक्तित्व में घटनाएं वही अपने आप तो अपने व्यक्तित्व में भी घटती हैं लेकिन वो समझ में ना आए तो कम से कम इस कथा में से तो जो कथा सुनाने वाले हैं वो उसके साथ टिप्पणी करते जाते हैं कथा सुनाते जाते हैं और कहते भी जाते हैं कि देखो इसका परिणाम ये हुआ देखो इसका परिणाम ये हुआ तो वहाँ ध्यान उसकी तरह आकृष्ट करते जाते हैं इससे इन कथाओं में बहुत शिक्षा है सिद्धांत रूप में जैसे कोई शिक्षा दी जाती है वैसे इन कथाओं के द्वारा भी वही शिक्षा है वो सावधानी पूर्वक देखे विचार करे और अपने आप अपने जीवन में धारण करे यही शास्त्र का उद्देश्य है अब वहाँ देखते हैं कि सती जी जब यज्ञशाला में पहुंचे और शंकर जी का वहाँ अपमान पाया उन्होंने तो सतीजी क्या बोलती हैं कहते हैं सुनो सभा सदस्य कल मुनिंदा ये सभा में बैठे हुए सभी सभा और यह सभा भी मुनि लोगों की सभा है तो मुनि लोग तो बड़े ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनकी उत्तम सभा है लेकिन इन सबकी इस समय बुद्धि मारी गई है ये दक्ष की बुद्धि के कारण से दक्ष के राग देश के कारण से सभा जितने हैं इनकी बुद्धि भी कुंठित हो गई अब थोड़ी सी विचार करने की तो हर जगह जरूरत है यहाँ पर भी ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि यद्यपि ये लोग मुनि हैं, लेकिन ये समय इनका जो प्रधान है मुख्य है इनका वो दक्ष है तो दक्ष के दबाव में ये सब लोग है ये लोग वैसा ही कार्य करना चाहते हैं जैसा कि दक्ष को प्रिय लगे क्यों ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि दक्ष उनके अनुकूल रहे ये सब देवता लोग भी मुनि लोग भी ये सब चाहते हैं कि हमको हमारा आदर होता रहे यज्ञ में हमारा आवाहन होता रहे यज्ञ की आहुतियां भी देवता चाहते हैं हमको प्राप्त होती रहे <स्थिक्ष्थ> मुनि लोग भी चाहते हैं कि जहाँ इस प्रकार की यज्ञ हो वहाँ हमें सम्मान हो आदर होता रहे हमारा तो इसी प्रलोभन में ये दक्ष का समर्थन कर रहे हैं ये समर्थन इनका गलत है इसलिए ये भी अपराधी हो गए दक्ष तो अपने मानसिक दोषों के कारण से अपराधी और उनका समर्थन करने के कारण ये मुनि लोग और सभासद लोग भी सब अपराधी हो गए तो इनको अपराधी दृष्टि से देखते हुए कि सब जितने यहाँ उपस्थित हैं इसलिए भाषा देखो तिरस्कार पूर्ण भाषा बोल दी कह दिया सकल मुनिंदा मुनिंद्र नहीं कहा मुनिंदा कह दिया मुनिंदा जो है ये पूर्ण उसका रूप हो गया मुनिंद्र का <coughs> तो इस प्रकार से संबोधन किया उनको और कहा कि कही सुनी जिन शंकर निंदा कही तुम लोगों ने जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा की है अथवा निंदा सुनी है तो इसमें इसके इसका तात्पर्य है कि सती जी को जाने पर वहां पर ये मालूम हो गया कि दक्ष ने शंकर जी की निंदा की ये तो शंकर जी ने ही बता दिया था कि जब उस सभा में ब्रह्मा जी की सभा में हम गए थे तो वहां पर दक्ष आए हम नोट करके उनका आदर नहीं किया तो दक्ष वहा बहुत कुपित हुए भ्रभु ने भी उनका समर्थन किया तो वहां की कथा तो सती जी को पहले मालूम थी लेकिन यहाँ आकर के भी जब यज्ञशाला में आई तो इनको यहां पर भी मालूम हुआ कि शंकर जी का जो भाग निकाल दिया गया है तो निकालने के पहले दक्ष ने शंकर जी में तमाम दोष बता दिए निंदा कर दी शंकर जी तो वहां पर और बैठे जो मुनि लोग थे उन लोगों ने भी समर्थन कर दिया कि दक्ष आप बिल्कुल ठीक कहते हो शंकर जी तो ऐसा ही है इनको बिल्कुल यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए ऐसे करके उन्होंने भी उनका समर्थन कर दिया तब तो शंकर जी की निंदा करने वाले भी हुए और शंकर जी की निंदा सुनने वाले भी हुए ये दोनों प्रकार के व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे तो उन दोनों को उनको संबोधन करके सती जी उनसे कहती हैं कि सो फल तुरंत लाल सबका हूँ भली भांत पछताव पिता हूँ तुमने जो ये कार्य किया है शंकर जी की निंदा कही अथवा सुनी है ये जो है ये पाप कार्य है अपराध का है इसका परिणाम तुम्हें सबको भोगना पड़ेगा सो फल बनस उसका दूषित फल मन दुख पूर्ण पश्चाताप करेंगे पछताने की बात यहाँ बोल करके संकेत कर दिया कि इसके बाद फिर जो है यज्ञ विध्वंस होगा वीरभद्र घर से आएंगे शंकर जी के भेजे हुए वो वीरभद्र से आकर के इन सबको सबके काट छाट, मार काट करेंगे उसी के बीच में इनका दक्ष का श्री भी काट करके फेंक देंगे यज्ञ में यज्ञ कुंड में ये सब कार्य आगे होगा और फिर उसके बाद फिर शंकर जी को बुलाया जाएगा उनकी स्तुति की जाएगी कि माने शंकर जी अपना कोप बंद करें प्रसन्न हो तो शंकर जी फिर आशुतोषें प्रसन्न हो जाएंगे फिर शंकर जी भी वहां पहुंचेंगे फिर अपनी कृपा सबके ऊपर करेंगे तो होगा कि भाई अब दक्ष का सिर कट गया इसका क्या होना चाहिए तो फिर वहां संतजी युक्ति बताएंगे कि बकरी का सिर काट करके उनके सिर के ऊपर लगा दो वो जो सिर था वो तो अगली में जल गया अब जल जाने दो एक बकरी का सिर उनके सिर के ऊपर लगा दो तो फिर बकरी का सिर लगा दिया गया उनके कंधे ऊपर तो अब उसके जब वो हो गए तब उनको परहोसाया तब दक्ष ने पश्चाताप किया कि हमने गलती की हम नहीं समझते थे शंकर जी इतने समर्थ देवता इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, ये बात हमें ज्ञात नहीं है और उनके गुणों में भी हम दोष देखते रहे ये हमारी बहुत बड़ी गलती हुई तो उस समय जो पश्चाताप किया है उसका संकेत यहाँ करते हैं कि भली भात पश्चाताव पिता अंत में पिता भी पश्चाताप करेंगे ऐसी गलती सब होगी तो संत शभु श्री पत्यादा अब यहाँ नीत की बात कहते हैं देखो सिद्धांत ये है की यदि कोई संतों की शंकर जी की और नारायण की भगवान की अब इनका अपवाद करता है अपवाद का मानी इनको दोष देता है निंदा करता है इनकी और सुनिए जहाँ तहा असमर्यादा की जहाँ कोई ऐसी निंदा कर रहा हो सुनने में आवे तहा वहाँ मर्यादा क्या है मर्यादा मान नियम क्या है तो वो नियम इस प्रकार का है काटिए ताश जीव जो बस आई, जो बस चले तो उसकी जीप को काट ले लेकर करने वाले आई और चलिए पराई और अगर वो उसके ऊपर चले वो ज्यादा शक्तिशाली हो तो कम से कम इनकी निंदा सुननी नहीं चाहिए जड़ से जहाँ निंदा कर रहा हो जड़ से अपने कानों में उंगली लगा लेगा करके वहां से फिसक ले चला जाए वहां माने जैसे निंदा करने में इनका अपराध है साफ है वैसी तो इनका निंदा सुनने में भी अपराध निंदा सुनकर के सहन नहीं करनी चाहिए है। ये नहीं कि हम बड़े सहनशील हैं भगवान की भी निंदा लोगों ने कर दी तो हमने सुन ली सहन कर लिया तो भगवान की निंदा सुनकर के सहन करना तो लोगों को बड़ा गौरव समझते है लेकिन अपनी उन्हीं की निंदा कर दो तो फिर तो मिला उठे तब तो सहन तो नहीं होगा तो ये दोष है मानसिक दोष जो है इनको सबको साथ साथझाते रहते हैं कि देखो अपनी निंदा कोई करे तो सहन कर लो ले। लेकिन संतों की निंदा करे शंकर की निंदा करे नारायण की निंदा करे तो सहन न करो अब देखो बड़ा यही सिद्धांत जो है नीति की इनमें जो है वह बड़े विवेक की युवक पड़ती है इसलिए शास्त्र के मत को लेकर के चलना पड़ता है अपने मन से कुछ भी कोई व्यक्ति करता है तो गलतियां हो जाती है कहा जो है निंदा हो तो उसे सहन करनी चाहिए कहा निंदा हो तो सहन नहीं करनी चाहिए तो बताया कि संत संभ श्रीपत अवधा तीन के नाम लिए संभ और श्रीपत के मान हरिहर हरिहर निंदा सुनिजे काना कोई पाप गो घात समाना हुँ? अभी अभी तो सुन थोड़े दिन तो हुआ भी पड़ा था में वहां उत्तरकांड में ने गौड़ को सुनाया कि कौन पाप बहुत बड़ा है कौन पाप छोटा है ये सब जहाँ पापों की गिनती गनाई तहा एक पाप ये भी गनाया हरिहर निंदा सुन ही जे हरिहर निंदा करना तो बहुत ही पाप है उसकी बात नहीं कहते हरिहर निंदा सुने नहीं हरिहर निंदा सुने ही जे काना हो ही पाप गौघात समाना गाय के मारने के बराबर उसको गौहत्या लग गई उसको भगवान की निंदा सुन गई देखो शास्त्रों में ये सब नीति बनाई इसलिए बनाए गए जिससे कि व्यवस्था बनी रहे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे धार्मिक व्यवस्था बनी रहे जिस पर की समाज टिका होता है आध्यात्मिक व्यवस्था बनी रहे लेकिन शास्त्रों का अध्ययन बंद कर दिया उनका अध्ययन करना बंद कर दिया उनके मत को समझ करके उसके अनुसार जीवन जीना छोड़ दिया तो परिणाम ये हुआ कि समाज ही विघटित हो गया उसका आधार जो धर्म था वो हट गया तो समाज जो है विशंखलित हो गया दूषित हो गया समाज तो ये कहते हैं कि देखो इस प्रकार का नियम है कि इनकी सबकी निंदा न सुने और इन तीनों की निंदा में से सबसे पहले जिसका नाम दिया जाता है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है नियम यह है मैंने जब संत का पहले नाम दिया तो ये कहे कि संत की निंदा तो बिल्कुल न सुने सबसे ज्यादा तो संत की निंदा सुनने में ही अपराध है उसके बाद फिर शंकर जी की बात है और फिर भगवान की बात है संत है शंकर जी है ये सबक आखिरकार भगवान नारायण के सबके ये जिन दोनों ही उनके भक्त हैं तो नारायण तो नारायण है ही है। लेकिन भगवान से भी ज्यादा उनके भक्त जो है उनसे भी ज्यादा महान है इसलिए भक्ति की निंदा संत की निंदा तो सुनना सबसे बड़ा अपराध है और उसके बाद फिर शंकर जी की निंदा उसका भी सुनना अपराध है और फिर उसके बाद फिर नारायण हरि जो है वो भगवान राम है कृष्ण है विष्णु भगवान है ये हरि हैं, इनकी निंदा भी सुनना ये अपराध है इन तीनों की निंदा जो वो हो इनको सुननी नहीं चाहिए अब यहाँ पर यह भली ही लगी कि ये तो बहुत बड़ी बात कह दी गई कहा कि उसकी ऐसी मर्यादा है कि काटी तास जीव जो बसाई जो बस चले तो उसकी जीव काट लो तो जीव काटने के लिए बात क्यों की क्योंकि जीव से ही वो अपराध कर रहा है प्राचीन काल में जो दंड विधान बनाए गए थे वो बहुत बार इसी आधार पर बनाए गए थे जैसे किसी ने चोरी की तो उसको क्या दंड मिला या उसका हाथ काट तो हाथ काट हाथ हाथ कटा हुआ दिखाई देगा लोगों को तो कहेंगे इसका कैसे कट गया कि इसको दंड मिला है हाथ हाथ कटने के इसमें चोरी की थी अब जब वो समाज भर में वो कटा घूमेगा तो कोई फिर तो दूसरा व्यक्ति चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा तो ये राजा की तरफ से ये है दंड का विधान भय उत्पन्न करने के लिए होता है की समाज में वैसे तो व्यक्ति जो है सदाचार का जीवन पाप रहित जीवन जिए अपनी इच्छा से अपने स्वयं विचार से लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकता पाप करने में प्रवृत्त होता है तो सरकार का काम यह है कि उसको दंड दे और ऐसा दंड दे जिससे कि समाज में दूसरे व्यक्ति तो उस प्रकार का अपराध करने के लिए साहस न करें। तो अभी ऐसे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जगह हो जीव काट देनी चाहिए क्योंकि जीव से ही उसने निंदा की तो काटिए ताई और समण मूंद में चलिए पराई नहीं तो अपने कान बंद करके और अपने चल दो और कुछ नहीं तो कम से कम सार इतना तो है ही है न काटो न काटो कम से कम निंदा सुनो नहीं यदि कोई निंदा करता है तो उसे सावधान कर दो कि भाई ऐसा जो तुम कार्य करते हो ये से वृद्ध है और इससे न तुम्हारा हित है न समाज का हित है ऐसा काम क्यों करो <coughs> इसलिए संतों की निंदा मत करो शंकर जी की निंदा न करो भगवान नारायण की विष्णु भगवान की निंदा मत करो ऐसे को मना कर दे और अगर मना करने पर भी वो न माने तो भाई जीवी न काटो तो कम से कम वहां से उसके सामने सुनो नहीं उसकी बात चल वैसे तो निंदा किसी की नहीं सुननी चाहिए सामान्य नियम तो ये है लेकिन मान लो किसी अपराधी की निंदा सुनी तो उस अपराधी की निंदा सुनना भी कल्याणकारी नहीं है शास्त्र वृद्ध बात वो भी है लेकिन अपराधी जैसी अपराधी है उसकी निंदा सुन भी ली एक बार, तो सुन ली लेकिन जो अपराधी है उनकी अगर कोई निंदा करता है तो बहुत तो बड़ा अपराध निंदक का हो जाता है निंदा सभी की घातक है समझदार लोग बुद्धिमान लोग किसी की निंदा नहीं करते जिनको शास्त्र जिनों ने समझा है ध्यान दिया है वो किसी की निंदा नहीं करेंगे भले बुरे जितने भी लोग संसार में हैं सब चाहे जैसे हो निंदा किसी की मत करो नियम ये है अगर उसमें लोगों के समाज में उच्च स्तर के हैं निम्न स्तर के हैं मध्यम स्तर के हैं अनेक प्रकार के लोग हैं और अधर्म में व्यक्ति हो सकते हैं वो निंदनीय व्यक्ति हैं भी मान लो निंदा करने योग्य हैं काम भी ऐसा करते हैं कि उनकी निंदा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति भी हैं तो उनकी निंदा होती है लोग बात करते हैं लेकिन जो साधारण जन है वो तो उनकी निंदा करें तो करें लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं और जो अपने शरीर मन बुद्धि से उपर उठ करके परमात्म भाव में पहुंचने का विचार कर रहे हैं और अपनी साधना की ऊपर वाली मंजिल में पहुंच गए हैं व्यरक्त होकर के ज्ञान विज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रकाशना भक्ति के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो निंदा करना बहुत हानिकारक है किसी की निंदा नहीं करें लेकिन जो और नीचे के स्तर के व्यक्ति हैं जो धर्मात् कर रहे हैं अभी उनको परमार्थ के मार्ग में नहीं पहुंचे हैं उन लोगों के लिए कहते हैं कि निंदा जो है उनके लिए शंकर जी की नारायण की संतों की इनकी निंदा तो कम से कम न करें ये जैसे हत्या है तो हत्या मारना तो एक साधारण जीव को मारना भी हत्या है मक्खी मच्छर को मारना भी हत्या है लेकिन जैसे जैसे वो जीव जो है उत्तम शरीरधारी होगा उसको मारने में पाप अधिक है इन सब प्राणियों के मारने के बजाय मनुष्य मनुण को मारना बड़ा पाप है मनुष्य को मनुष्यों में भी यदि कोई व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति हो धर्मात्मा व्यक्ति हो उसका मारना और भी बड़ा पाप है कोई व्यक्ति ज्ञानी हो तो उसका मारना और भी बड़ा पाप है भगवान का भक्त हो सारे समाज की सेवा में लगा हुआ हो परोपकारी हो अपना कोई स्वार्थ न हो ऐसे महान व्यक्ति को मारना तो और भी बड़ा पाप है ये क्रम क्रम से इस प्रकार से पातक और महापातक कहलाते हैं उनका भी भेद किया गया है पाप में भी तो जो महापातक हैं ये है उन्हीं में से ये आता है जिसे निंदा है वो भी अब शंकर जी की निंदा करने लगे कोई तो भगवान की विष्णु भगवान की निंदा करने लगे संतों की निंदा करने लगे तो निंदा करने वाले व्यक्ति भी पराकाष्ठा पर पहुंच गए और बहुत बड़ी निंदा की बात ये कर रहे हैं तो उनका ये महापातक हो जाएगा इसलिए कहा कि उनकी जो वो उनकी बात न सुने कान में लगा करके वहाँ से चला जाए अब शंकर जी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए इसका कारण बताते हैं अब यहाँ शंकर जी चूंकि उन्हीं की निंदा लोगो ने की है इसलिए सती शंकर जी की वैसे जैसे शंकर जी के लिए कह रहे हैं यही बात संत के लिए भी है यही बात हर के लिए भी इसी प्रकार के है ये सब यशस्वी लोग है महान लोग है ये लोकोपकारी व्यक्ति है ऐसे सब हैं तो इनकी निंदा करना जो वो बहुत बड़ा अपराध है इसलिए जगत आत्मा महेश अपराधी कहते हैं कि ये शंकर जी जो है वो हो जगत आत्मा है जगत आत्मा ना सबकी आत्मा है जब सबकी आत्मा है तो निंदा करने वाले व्यक्ति की भी वही आत्मा है और वो व्यक्ति शंकर जी की निंदा करता है मैने अपने आत्मा की ही निंदा करता है इतना मूर्ख है इतना नासमझ है इसलिए जो है वो ऐसा व्यक्ति है उसका बहुत अपराध है महेश सब देवताओं के देवता हैं महेश्वर हैं इसलिए उनकी निंदा जो है वो हो करना ठीक नहीं है पुरारी है त्रिपुरारी है त्रिपरासुर का वध करने वाले हैं जो भाई शक्तिशाली में सात थे वो लोग उनका भी वध उन्होंने कर दिया ऐसे महेश शंकर जी जो हैं अन्य देवताओं का जिनके ऊपर बस नहीं चला सब देवता मिल मिला करके जब शंकर जी के पास गए तो कृपा करो दिन त्रिपरासुर का श्रृंगार करो नहीं तो हम बहुत परेशान हैं दुखी है तो वो शंकर जी ने उन त्रिपाश्र तीनों को उन्होंने मारा अब वो देवता लोग या मुनि लोग उन्हीं शंकर जी की निंदा करने लगे अब देखो कहा बुद्धि एक समय शंकर जी के शरण में जाए हाथ जोड़े और उनसे कि ये कहेंचर तो हमारा बहुत अब तो परेशान कर रहा है हमको दुख कष्ट दे रहा है आप इसकी सामारी रक्षा करो और दूसरी तरफ तो शंकर जी की निंदा करने लगे और ये यदि न दे ऐसी मूर्खुता की बात तो कहते हैं जगत जन जनक सबके हितकारी और ये जगत जनक हैं मान सारे जगत के पिता हैं सबके ये और सबके हितकारी हैं सबका हित करने वाले हैं तो जैसे लक्षण शंकर जी के हैं ऐसे ही लक्षण संतों के भी हैं संत लोग भी सर्वात्म भाव रखते हैं सब जानते हैं कि सरात्मा अपने ही स्वरूप है ये ये संत लोग भी इसी प्रकार से त्रिपुरारी ऐसे संत लोग भी अपने स्थू सूक्ष्म कारण शरीर तीनों स्वरूप ऊपर रहकर के आत्मभाव रहने के कारण संतलोग भी रहे हैं। ये संतलोग भी जो है सप्ताहित करने वाले हैं इस प्रकार से देखते हैं कि लक्षण जो है बहुत से संतों में भी दिखाई देते हैं तो कहते हैं पिता मंदमति निंदति ही ऐसे शंकर जी होने पर भी उनकी निंदा करते हैं तो इसके माने ये है दक्ष जो है हमारे पिता ये मंदमती है अब जो है जिसने की कि जितना कितना महान है उसके गुण नहीं दिखाई देते उसकी निंदा दे करते हैं। तो ऐसे जो है ये, ये लक्षण है कि गुण न देखना और दोष देखना और दोष देखकर के उनकी निंदा करना और दोष भी कभी कभी मिथ्या मिथ्यारोपित दोष होते हैं दोष होता नहीं है लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि से उसको दोष बना लेता है कि देखो इसमें यह दोष है तो शंकर जी ने दोष नहीं है लेकिन दक्ष फिर भी उनमें दोष देख रहे हैं तो ये वो भी उनका दुर्बुद्धि की बात है तो पिता मंद मत निंदत ही ऐसे शंकर जी की भी इन्होंने निंदा की है ये बहुत बड़ा अपराध है तो अब क्या किया जाए तो सती जी कहते हैं कि इसका परिणाम किस प्रकार से दक्ष को भोगना पड़ेगा तो वो ये कहती है कि अपना ये शरीर त्याग कर देंगे क्यों त्याग कर देंगे की ये शरीर है ही दक्ष से प्राप्त हुआ है तो दक्ष शुक्र सं दक्ष के ही सुप्रसेय ये शरीर की उत्पत्ति हुई है इसलिए इनके दक्ष से हमारा संबंध केवल शरीर का संबंध है तो अगर हमारे पिता भाव में है तो क्यों है शरीर के नाते पिताभाव है अन्यथा हमारी पिता पिता कुछ नहीं है सारी जगत के पिता तो भगवान शंकर जी हैं ये क्या है इस प्रकार से कहा कि तब शरीर छोड़ दिए तो हमारा इनका कोई संबंध नहीं खत्म हो गए पिता विता नहीं रहेगा जब तक शरीर है तब तक इनको पिता मानना पड़ता है।, है तो इन्होंने तो कहा कि हम शरीर इतना छोड़ देंगे तब तक उसके बाद जो है वो हो दक्ष हमारे पिता का संबंध समाप्त हो गया तो वैसे तो तर्क वितर्क करो तो बहुत सी बातें हो सकती है लेकिन जो सीखने की बात है वो ये बात है की देखो संसार में माता पिता पुत्र भाई बहन जितने भी संबंध है वो सब शरीर के संबंध है नहीं कोई किसी का कोई पिता नहीं न कोई किसी का माता है न कहीं कोई किसी का कुछ है ये ये सब संबंध जो देखने हैं लौकिक संबंध लौकिक शरीर जो है इसी के नाते हैं शरीर छूट गया तो उस जीव का कौन पिता है तो जीव का पिता अगर ढूंढो तो परमात्मा जीव का पिता है नहीं जीव का पिता कोई मनुष्य थोड़ा है जीव की माता कोई कोई स्त्री थोड़ा है जीव की कोई माता पिता कोई नहीं शरीरों के माता पिता है तो ये संकेत करने के लिए भी यहाँ से बता देते हैं कि देखो कोई व्यक्ति माता पिता भाई बहन के जितने संबंध हैं तो शरीर तक हैं सही धारण किए हैं तो उन संबंधों का भी निर्वाह करना पड़ता है शरीर के नाते और जब तक व्यक्ति का शरीर में अहम भाव होता है तब तक ये संबंध निर्वाह करना अनिवार्य रहता है लेकिन जब शरीर भाव न हो ये समझ ले कि शरीर कुछ नहीं मंच भौतिक तत्व है सबका मिला हुआ संघात मात्र शरीर मेरा रूप है ही नहीं ये एक उपकरण मात्र है कुछ दिनों के लिए हमारे साथ लगा हुआ है अपने जीव भाव में आ जाए आत्म भाव में आ जाए वहीं दृढ़ता स्थिरता हो जाए तो फिर वो उसका जो है माता पिता का संबंध और सब जितने पुत्र मित्र आदि के संबंध है वो सारे सम्बन्ध नगण्य हो जाते हैं अन्य लोग भले ही समझे की इस प्रकार के सम्बन्ध है लेकिन उन संबंधों की कोई गिनती रह नहीं जाती उस व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के जो जिसमें देहाभिमान नहीं है यही देखते हैं कि देहाभिमान जल्दी छूटता नहीं है इसलिए संबंध जो है वो भी व्यक्ति के बने रहते हैं <coughs> देहाभिमान नहीं छूटा इसीलिए ज्ञानी हो गए भक्त हो गए तो भी ये मेरे पिता है ये मेरे भाई है ये मेरे पुत्र हैं ये पुत्री है ये ये है ये है इस प्रकार का लगा रहता है साथ में उसके तो जब ये कहें कि ये मेरे पिता हैं, तब तो तब कहेंगे जब देहाविमान होगा तब पिता देहाभिमान न हो देहाविमान ही न हो तो पिता का इसलिए जो है ये कहते हैं कि पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव देहि दे तजी उतरत देह ते हेतु इसलिए ये हम शरीर छोड़ देंगे इस हेतु से ते हेतु हम अपनी ये शरीर छोड़ देंगे हेतु बता रहे यहाँ पर चूंकि इनके दक्ष से शरीर से हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है इसलिए ये शरीर जो है हमें धारण करना उचित नहीं है अब ये बात भी इसी के साथ हो गई कि दक्ष पिता भले ही है लेकिन इन तीनों में से ये जैसे संत हैं, शंकर हैं, विष्णु भगवान हैं, इनका विरोध करने वाला पिता भी हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए अब सती ने कहा त्याग शरीर हम धारण करे रहे हैं उनका दिया हुआ और पिता को त्याग दें तो ये भी ज्यादा उचित नहीं दिखाई देता इसलिए शरीर ही छोड़ दो तो होगा पिता का त्याग हो गया अब देखो ये अपने तुलसीदास जी ने जो सिद्धांत दिए हैं उनको याद रखने की बात है ये नाते सदय सदय राम ते मनियत सुहृद सुसेद्य जहान की नाते कब तक अगर कहीं खुशी से नाता मानना हो तो जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भगवान का भक्त है हां? और हम भी भगवान के भक्त हैं तो हमारा उसका संबंध है चाहे वो गुरु हो चाहे शिष्य हो चाहे हमारा मित्र हो कोई भी हो न, किसी कोई भी संबंध में से मान सकते हैं लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति भगवान का विरोध करने वाला शत्रु और हम भगवान के भक्त तो हमारा उसका कौन सा संबंध कोई संबंध नहीं लौकिक संबंध के नाते चाहे पिता हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो क्या संबंध है तो, तो कोई संबंध आगे सब गिना दिए प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी इत्यादि बहुत से नाम गिना दिए क्योंकि देखो साथ में इतनी कथाएं हैं उन कथाओं से यही सिद्ध होता ऐसी सती ने भी अपना शरीर छोड़ करके अपने पिता का संबंध छोड़ दिया खत्म कर दिया पिता पिता को इस पिता को पिता ही नहीं मानते ये नियम आ गया अब संसार में लोग कंप्रोमाइज करते रहते हैं आजकल की प्रथा इस प्रकार की है कि चलो कोई भगवान को नहीं मानता तो न माने निंदा करता तो करने दो तो भी हमारा उसका संबंध है इसे क्या कहेंगे शास्त्र है शास्त्र वृद्ध बात हो गई अगर कोई भगवान का विरोधी है निंदा करने वाला है और उससे भी हम अपना संबंध बनाए हैं तो कोई संबंध ये जो है उचित संबंध नहीं उसे न हम अपना मित्र माने न उसे अपना कोई बंधु माने न बधव माने उसे कुछ बताए अगर वो भगवान का भक्त हो भगवान की शरण में हो उनकी अनुकूल हो तो ठीक है कोई भी हो न भी हमारा रिश्तेदार का हो दूर का हो दूर देश का हो कहीं का हो तो भी हमारा अपना है क्योंकि भगवान के नाते से भगवान उधर है उन्हीं के सूत्र से सब जुड़े हुए हैं तो उनके सूत्र से जितने जुड़े हैं उनका सबका संबंध हमको भगवान के थ्रू उससे भी संबंध हो गया लेकिन वो जब नाता भगवान के नाते से कोई नाता उसका है ही नहीं भगवान का नाता उसने काटा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों से संबंध कोई अर्थ नहीं रखता इसलिए फिर इन्होंने शरीर त्याग कर दिया <coughs> <coughs> <coughs> तजी हूं तुरंत देहते इसलिए मैं ये शरीर को जो है ये शरीर को छोड़ दूंगी और, एक, एक और भी यहां पर ध्यान दें तो देखेंगे कि जैसे शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया तो लोग भी कह सकते थे कि उसी समय सती को शरीर छोड़ देना चाहिए लेकिन वो ठीक नहीं था सती जी यहाँ आकर के देखती है कि उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर जला दिया कहते अश जो भी जगन तम जा रहा तो सती जी योगाग्नि में अपना शरीर जला ही सकती थी तो वो तो उसी समय जला देती जब शंकर जी ने समाधि लगा कर बैठकर उनको तो मालूम होगा शंकर जी ने क्या कर दिया है तो समय अपना शरीर त्याग कर देते तो वो नहीं किया और उसको देखो अगर उस समय ऐसा करते तो उस समय शंकर जी को लगता और जो उनका शंकर जी के प्रति प्रेम था उसमें बाधा पड़ती मैंने इसमें ऐसा लगता है कि देखो शंकर जी के त्याग के कारण से इन्होंने शरीर त्याग किया है तो वो एक प्रकार से नैतिकता उसमें न होती उसमें धर्म न होता इसलिए उस शंकर जी का जो संबंध इनका है उसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने उस समय ऐसा घोर विरोध नहीं दिखाया नहीं तो यह दिखाई देता कि शंकर जी के विरोध के कारण उन्होंने शरीर त्याग कर दिया सतीजी शरीर अब यहाँ जो शरीर त्याग कर रही है शंकर जी के विरोध के कारण शरीर त्याग नहीं कर रहे हैं जो शरीर त्याग कर रही है वो पिता से जो विरोध इनका हो गया है उसके कारण से शरीर त्याग कर रही है। इसलिए कहते हैं असी कही जो भी तम जा रहा ऐसे कह करके उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर छोड़ दियातु और हृदय में भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया <kohem> ब्रककेतु ब्रककेत को मैं धर्म धर्मध्वज भगवान शंकर जी हैं धर्म की रक्षा करने वाले हैं उनका ध्यान रखते हुए सही छोड़ दिया मानी ये भी धर्म है इस समय जो सती ने अपना शरीर छोड़ा ये उन्होंने शंकर जी का स्मरण किया धर्मध्वज शंकर जी का स्मरण किया तो सती ने यहां अधर्म नहीं किया शरीर छोड़ते हुए ये धर्म ही किया उन्होंने चंद्रमा है भगवान शंकर जी जिनके की मस्तक पर चंद्रमा है उन शंकर जी का स्मरण करते हुए कि जो उनकी शरण में आते हैं उनको सुधारी करते हैं उनकी महिमा को बढ़ाते हैं ऐसे शंकर जी को उन्होंने हृदय में स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग कर दिया योग आदमी से शरीर छोड़ने का तात्पर्य है की वहीं पर यज्ञशाला में वो सती जी जो है वो पदमाशन पर बैठ गई और अपने सारे शरीर के प्राणों को संचित करके नारी कुंड में ले गए और अपान वायु और प्राण और अपान दोनों को एकत्र किया नाविक मंडल में और फिर उसके बाद अपान वायु से उन सबको दोनों को लेकर के मस्तक के भाग में स्थापित किया भूमध्य भाग में सारे शरीर का एकत्र हो गया भूमध्य भाग में फिर उन्होंने अग्नि का स्मरण किया तो समय उस समय व्यक्ति उस अवस्था में जिस तत्व का स्मरण करेगी उस उसका वही प्रधान हो जाएगा शरीर में तो अग्नि का उन्होंने समय स्मरण किया तो अग्नि की प्रधानता शरीर में हो गई पंच तत्व है तो ही अग्नि भी शरीर में विद्यमान है वो अग्नि ही प्रधान हो गई और उसने अग्नि ने सारे शरीर को जला दिया ये योगाग्नि कहलाते योगाग्नि योग के द्वारा उत्पन्न की हुई अग्नि ऐसे कहते थे <स्थियों> तो ये सती जी ने इस प्रकार से किया और उनका शरीर जल गया कौन शरीर जल गया जो दक्ष का था इसके मानो सती जी पूरी समाप्त हो गई सुन वो अपनी जो परमात्मा की आद्याशक्ति के रूप में है परम तत्व के रूप में जो है वो वो उस रूप में विद्यमान रही लेकिन ये भौतिक शरीर पिता का दिया हुआ था वो समाप्त हो गया भय सकल हाहाकार और सारे यज्ञ में फिर हाहाकार मच गया हाहाकार मच गया जिस यज्ञ में यज्ञ की यज्ञशाला में कोई अपना शरीर छोड़ दे तो यज्ञ दूषित हो जाता है खंडित हो गया यज्ञ यज्ञ खंडित हो गया तो सब चिल्लाने लगे क्या यज्ञ खंडित हो गया और ये क्या हो गया और क्या हो गया सब लोग चिल्ला पड़े उठ गए खड़े, खड़े हो गए और डर भी गए कि ये सती जी ने कह दिया है कि देखो सब अपने अपना फल पाएंगे तो आप क्या होगा ये चिंतित भी होने लगे अभी तक तो वो सब के अब देखे दक्ष हम लोगों को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा तब ये को भी अपने बल के ऊपर किया था दक्ष का यहाँ पर भी भ्रगु इनकी सहायता करते हैं लेकिन ये भ्रगु का भी बल ज्यादा चलता नहीं है उसके बाद में देखेंगे कि वीरभद्राते हैं तब तो फिर सब इनका सबका विध्वंस करिए थे सती मरण सुनो संभव लगे चरण शंकर जी ने जो सती के साथ में अपने गौ को भेजा था ये सब लोग वहीं थे जब उन्होंने सुना कि सती ने इस प्रकार ये से यज्ञाला अब वो लोग सती जी की क्या रक्षा करें जब सती स्वयं अपने शरीर का योगाग्न में जला दिया तो वो उनके शंकर जी के गण सती जी को तो बचा नहीं पाए लेकिन उन लोगों ने फिर ये समझ लिया की इन्ही लोगों में जो ये यज्ञ कर रहे हैं उन लोगों के अपराध के कारण से सती ने ये कार्य किया है इसलिए फिर यज्ञ विध्वंस करने में लग गए वो लगे कर नीस यज्ञ विध्वंस विलोक भ्रगु यज्ञ को विध्वंस होते देख करके फिर भ्रगु ने क्या किया रक्षा की नमनीस मुनीष मुनीष थे उन्होंने उन सब शंकर जी के गलों से और बचाया यज्ञ को रक्षा करने की कोशिश की अब भ्रभु ने ये सोचा कि अब दक्ष के शरीर को यहाँ से इनकी भस्म को इनको हटा करके फिर यज्ञ भाग को यज्ञ कुंड को और सबकी स्थान को पवित्र करो सिद्ध करो लिपाई पुताई सफाई करो फिर फिर जो यज्ञ प्रारंभ की फिर उसकी व्यवस्था की तो ऐसे करके युग युद्ध को, को संभालने लगे तब तक उसको संभाल सम्भूल के कर तैयारी करने लगे शंकर जी के गो को भगा दिया तो ऐसा लगा कि चलो फिर बात बन रही है लेकिन तब तक हुआ क्या कि फिर शंकर जी के भेजे हुए वीरभद्र आदि गा गए अब आगे कथा सुन लो थोड़ा समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र परिकोप पठाए दस जायतना सकल सुरन विधिवत फलदीना भय जग वि सोयी जस कछु मुख विमुख होई, य इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संचेत तो बखानी सदी सती मरत हरिसन भरमा जनम जनम से अनुरागागा कारण हीम ग्रह जाई जननी पार्वती तनुतायी जगते ग्रह जाई सकल सिद्ध संपतिता छाई जहांता मुन आश्रमित मे उचित दास की की जय समाचार जब शंकर पाए अब इस बात का समाचार शंकर जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया नहीं तो वैसे ही ध्यान से समझ जाते शंकर जी कि वहाँ क्या हो रहा है शंकर छती गई तो क्या हुआ शंकर जी अपने भगवान के स्मरण ध्यान में लगे हुए कैलाश पर्वत में थे लेकिन नारद जी वहां से वो सब घटना देख करके नारदी आए नारद जी को तो आप जानते हैं ये जो है अपने प्राचीन काल में और देवलोक के देवर्षि हैं और ये देवताओं के रिपोर्टर हैं जैसे आजकल अखबार में और मीडिया में रिपोर्टर होते हैं जैसे ये रिपोर्ट करते रहते हैं तो ये सब वहाँ उन्होंने घटना देखी सती में जो कुछ हुई यज्ञ में और वहाँ से नारद जी आये शंकर जी के पास और बताया शंकर जी से ये सब उसमें भागवत में कथा आती है विस्तार तहत तो इसीलिए तुलसीदास तो का कहने तो संक्षेप में कह दी सब लोग जानते हैं भागवत को तो सुनते रहते हैं सब जानते हैं इस कथा को क्या है नारद जी कैसे थे तो शंकर के पास आए नारद जी शंकर जी के पास आए उनको प्रणाम करके शंकर जी से बोले कि भगवान आप तो यहाँ निश्चिंत बैठे हुए आपको मालूम की तो सती का वहाँ क्या हुआ ये क्या हुआ की वैसी घटना घटी उन्होंने तो अपना योग आदमी में सही और वो सब जब आपके जब गो उठे उन्होंने यज्ञ का कांस करना शुरू किया तो ध्रव ने जो है उनकी सबकी रक्षा की और उनके सब को भगाया और फिर यज्ञ करने जा रहे हैं और उन्होंने है वो वीरभद्र को भेज दिया फिर वीरभद्र का क्रोध कठाए तब शंकर ने वीरभद्र इनके जो है वो प्रधान सेनापतियों में से विशेष शक्तिशाली है तो उन्होंने का भी अन्य तो साधारण से रक्षक भेज दिए उनके साथ में सती के साथ में अब वीरभद्र वीरभद्र गए वीरभद्र की सेना गई और ये सब जब वहां पहुंचे जहाँ यज्ञ हो रही थी तो उन्होंने क्या किया यज्ञ विध्वंस जाए तन की न पहले तो मैं भ्रव बचा लिया था कि यज्ञ विध्वंस न होने पाए लेकिन इसके बाद जब वीरभद्र कहते थे, तो सन यज्ञ विध्वंस कर दिया विध्वंस कर दिया नमस्कार आग उठा उठाउ से फेंक दी बुझा था� बुझ यज्ञ की बेदी यदि सब खाड़ करके सब फेंक दी यज्ञ का मंडा मंडप सब गिरा करके सब को तहस नहस कर दिया साथ कहीं कुछ वहां पर उनको रहने नहीं दिया कि यज्ञ हो सके इस प्रकार यज्ञ विध्वंस का यज्ञ विध्वंस जाए तीन हाँ। हाँ। वैसे देखो फिर विचार करो तो ये शंकाओं के कारण इस प्रकार से होते रहते अगर तालमेल में बैठाता हो तो नाना प्रकार की शंख्या होती रहती यही करना तो बड़ा पुण्य है यज्ञ लोग बात करते है उसके बड़े बड़े फले हैं और यज्ञ को कोई विध्वंस करता है तो निशाचर कहलाता है निशाचर लोग यज्ञ विध्वंस करते हैं और पाप कर्म कहलाता है ये लेकिन ये यज्ञ जो विध्वंस की गई क्या ये भी पाप है तो ये पाप नहीं है क्यों पाप नहीं है क्योंकि यज्ञ विधि पूर्वक नहीं है अगर विधि पूर्वक यज्ञ में किया जाए तो उसके विध्वंस करने में पाप नहीं है क्योंकि उसमें यज्ञ में जो यज्ञत्व है जो उसका शुभ भाव है वो तो उसमें है ही नहीं वो उसमें अहंकार पूर्वक यज्ञ हो रही है या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए कोई यज्ञ की जा रही हो तो ऐसी यज्ञ जो है वो विध्वंस की जा सकती है ऐसे ही लंका कांड में जब देखते हैं कि मेघनाथ यज्ञ करता है तो विध्वंस कर दी जाती है रावण यज्ञ करता है तो उसे विध्वंस कर दी जाती है क्योंकि ये जो है अपने स्वार्थ के लिए अपने अहंकार के लिए यज्ञ करते है, हैं लोक कल्याण के लिए नहीं करते हैं इसलिए जो वो कल्याणकारी है और उसकी रक्षा होनी चाहिए जो लोक कल्याण के लिए हो व्यक्ति के लिए भी अपने हितकारी हो अब यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि ऐसा नहीं है इसलिए यज्ञ विध्वंस की निन की जाए तिन की न उन्होंने वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया और सकल स्वर में विधिवत फल तीना और जितने महा लोग देवता लोग जितने थे जो उसमें भाग प्राप्त कर रहे थे उनको विधिवत फल दीना मना तो है की देवताओं को मार जा सकता अब वीरभद्र जाए उन देवताओं को जैसे मान लो इंद्र आए हो यज्ञ की आहुति लेने के लिए तो इंद्र की गर्दन काट दें वीरभद्र तो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इंद्र मर नहीं सकता देवता लोग अमर हैं इसलिए इनको मारा नहीं जा सकता लेकिन इनको जो है भगा दिया वहां से तो इनको जहां उनको तो इंद्र भागे अपने वहां से यज्ञ भाग से तब उनको हो गया दंड उनके सबको सब भगा देने उनके लिए दंड हो गया तो इस प्रकार से देखते है उनको विद्वत इसीलिए कहा कि विद्वत उनको, उनको दिया लेकिन दक्ष का जो था उनका दक्ष का तो शरीर काट लिया। तो श्रे का विधिवत फल दी ना और भय जग दक्ष वि सोई क्या देखो दक्ष की वही गति हुई जो सारा संसार जानता और तुलसीदास तो जी उसका वर्णन नहीं करते फिर दक्ष की सिर कटने लगे और फिर संतर लगे और उनका शरीर जुड़ने लगे तो कथा बढ़ जाए तो तुलसी कहते हैं हम इसको इस कथा का विस्तार नहीं करते इसलिए कह देते हैं इनकी दक्ष की वही गति हुई और सारा संसार उसे जानता भी है में हुई, जैसे जस का जैसे संघ जी का विरोध करने वाली की जो गति होती है भाई दक्ष को अपना सिर खोना पड़ा उसके बदले में फिर उन्हें बकरी का शरीर धारण करना पड़ा बकरी का सर क्यों लगाया गया तो इसका भी कारण सोचोगे तो पता चले बकरा जो बोलता रहता है तो वो मैं करके बोलता है मैं मैं ऐसा लगता है कि अहंकार बोल रहा है उसका मैं की ध्वनि अहंकार की ध्वनि जैसे लोग जब अहंकार व्यक्तियों को होता है अभिमान जिनके के मन में भरा होता है वे प्राय जितना भी बोलते हैं उसमें मैं को बोलते रहते हैं मैंने ये किया मैंने वो किया मैं ये कहता हूँ मैं वो कहता हूँ मैं मैं उसमें बहुत प्रयोग आता है बोलने में भी मनोविज्ञान किस प्रकार का कार्य करता है आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा बहुत सी बातें समझने की हैं इस प्रकार से कुछ लोग तो तुम करके बोलते हैं कुछ लोग मैं करके बोलते हैं कुछ लोग वह करके बोलते हैं तीन पर्सन से ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो अहंकारी लोग मैं करके बोलते हैं फर्स्ट पर्सन में बोले सेकंड पर्सन में बोलने वाले व्यक्ति दूसरी की निंदा करते हैं तो सेकंड पर्सन में बोलते हैं कि तुमने ये कर दिया तुमने ऐसा कर दिया तुमने ऐसा कर दिया तुमने ये गलत किया तुम्हारा ये ठीक नहीं तुम्हारा वो ठीक नहीं तुमको मैं खुद समझता हूँ तुमने ऐसा करेगा तो ये सब सेकंड पर्सन में बोलने वाले कुछ लोग हैं कुछ लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं न अपनी बात कहते हैं सामने बैठे वाली बात कहते हैं बात को बात वही करेंगे लेकिन थर्ड पर्सन में बोले में बोलने के माने क्या है? है कि मान लो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया तो ऐसे बोलेंगे कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वो अच्छा नहीं करते है? किसी का नाम भी दूसरे व्यक्ति का अलग दूर का ले दिया तो उसने इस प्रकार का काम किया तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा या कहीं पुराणों की कोई कथा लेकर सुना दी है? है? जैसे कोई व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है तो उसकी अहंकार की उसकी निंदा करनी है मान लो तो ये नहीं कहेंगे तुम बड़े अहंकारी हो तो मैं अहंकार छोड़ देना चाहिए ऐसे नहीं बोलेंगे ये कहेंगे कि अहंकार जो एक है एक दुर्गुण है जिन लोगों ने अहंकार किया उनका सबका विनाश हुआ जैसे दक्ष ने अहंकार किया तो उनका विनाश हुआ जैसे नारद जी ने अहंकार किया तो नारद जी माया जाल में पड़ गए और भगवान तक को उन्होंने साथ दिया बहुत परेशान हुए बहुत दुखी हुए तो अहंकार इस प्रकार से दुख देता ऐसे बोल दिया तो ये सज्जनों की भाषा है सज्जन लोग ये नहीं कहेंगे मैं अंकार नहीं करता इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं ऐसे नहीं बोलेंगे ये भी नहीं कहे कि तुम बड़े अहंकार से तुमको अहंकार नहीं करना चाहिए ऐसे भी नहीं बोलेंगे उनके बोलने का थर्ड पर्सन में तरीका है ये सज्जनता का साधुता का कल्चर का तरीका ये है तो इसके भी अभ्यास डालना पड़ता है नहीं तो मैं तुम मैं तुम यही चलता रहता है और मैं तुम जो है ये निनकूट के बुद्धियों की बातें हैं जो बहुत ही नीचे स्तर के व्यक्ति हैं वो मैं तुम करते रहते हैं तुमने ये गलती की तुमने ऐसा नहीं किया मैंने ऐसा किया मैं वैसा करूंगा तो थोड़े व्यक्तित्व का विकास करने का तरीका एक ये इतनी बात को ध्यान रखें मैं और तुम न करें तो यज्ञ इसका कहते हैं कि देखो जैसा इसकी भय जगह बिचृत दक्ष गति सोई दक्ष की गति वही हुई कि जस कच विमुख कहसे शंकर जी का विमुख शंकर जी का विरोध करने वाले की जो दुर्गति होती है वही हुई तो ऐसे यह भी सिद्धांत है कि जैसे तीन नाम लिए भगवान का ही विरोध करेगा तो भगवान का वही विरोध करेगा जो अहंकारी होगा शंकर जी का वही विरोध करेगा जो अहंकारी होगा संतों का भी विरोध वही करेगा जो अहंकारी होगा और अहंकार होगा जैसा दक्ष अहंकारी है तैसा अहंकारी होगा दक्ष है उसका उदाहरण ले लो और फिर जैसे दक्ष की गति अहंकार के कारण हुई उसी व्यक्ति का अहंकार कोई कल्याणकारी थोड़ा होगा अहंकार तो ही उसका विनाश भी करेगा दुर्गति भी उसकी होगी दुख होगा पतन होगा पाप होगा अधोगति होगी समाज में भी उसको जो है वो हो बहिष्कृत होगा ये सब परिणाम इसके इस प्रकार से होने लगे इसलिए कहते हैं कि इसकी दशा इस प्रकार से हुई यह इतिहास सकल जग जानी कहते हैं तुलसीदास तो जी कि इस इतिहास को सारा संसार जानता है जगत विदित है सब लोग इस इतिहास को जानते हैं इसलिए तापे में संचय को दखानी जो बात बहुत प्रचलित हो उसको विस्तार से नहीं कहना चाहिए मानो कोई व्यक्ति एक एक व्यक्ति साथ साथ है दो व्यक्ति जो घटना घटी वो एक व्यक्ति ने भी देखी दूसरे व्यक्ति ने भी देखी अब जो दूसरे व्यक्ति की देखी, देखी हुई घटना है उसी को अगर हम उसको विस्तार से उसके सामने वर्णन करने लगे तो क्या अर्थ उसने भी तो ये सब घटना देखी है हमारा वर्णन करना देखा है इस प्रकार से जो बात सब लोग जानते हो उसी के बात बहुत बार बार बोलते रहते हैं कहीं कोई व्यक्ति का होता है जिसमें कोई दोष होता है दुर्गुण होता है जैसे कोई व्यक्ति आलसी है, लापरवाह है तो सब जानते हैं कि लापरवाह है आलसी है तो उसी बात को क्या करना चाहिए सब जानते हैं इसलिए फिर फिर चाहिए क्या कहेंगे वो सब जानते हैं लापरवाह है, आलसी है क्या कहनी चाहिए और उसकी फिर लापरवाही के आलसी का विस्तार करो एक उदाहरण बता रहे हैं इस प्रकार से और भी बातें हो सकती हैं जिसको सब लोग जानते ही हैं उसका विस्तार करने क्या हो सकता न मालूम है उसको बताओ <coughs> ताकि मैं संक्षेप बखानी इसलिए मैंने उसको संक्षेप में कह दिया कथा को सती मरत हरिशन मांगा अभी कहते हैं कि <coughs> आगे क्या हुआ ये सती जो है उसके बाद शरीर छोड़ा तो हिमांचल के घर में उन्होंने शरीर धारण किया दूसरा शरीर धारण कर लिया अब ये दुष्दास जी बताते हैं कि सती ने शरीर छोड़ा तो उनको दूसरा शरीर धारण नहीं करना चाहिए तब मुक्त तो हो जाना चाहिए कि उनसे सती ने योग से शरीर छोड़ा तो जो योगाग् से शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति है योगी लोग हैं ये अपने परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो परमात्मा ही कोई प्राप्त कर लेते हैं लेकिन सती को फिर दूसरा शरीर क्यों धारण करना पड़ा तो उसका कारण तुलसीदास बताते हैं तुलसीदास जानते हैं जैसे हम आगे कहेंगे बाग पनेंगे। अरे सती ने तो योग कैसे हो सकता है तो उसका कारण तुलसीदास पहले बता देते हैं कहते हैं सती मरत हरिशन बर्मागा सती ने जब शरीर छोड़ा उसी सब ने शंकर जी से प्रार्थना की क्या प्रार्थना की जन्म जन्म से पद अनुराधा सती जी ने यही मांगा ये नहीं कहा कि हमारी मुक्ति हो जाए और हम फिर जन्म न हो ये कहा कि जन्म होता रहे लेकिन हमें शंकर जी के चरणों में प्रीति बनी रहे उनकी सेवा में हम लगी रहे ये उन्होंने वरदान मांगा तो देखो शरीर छोड़ते समय जिसका जिस प्रकार का भाव होता है वही होता है ज्ञानी व्यक्ति भी शनि छोड़ते समय यदि लोक कल्याण करने की कामना उसमें व्यक्ति में हो कि हम फिर धारण करके लोक कल्याण और भी करें जो हम नहीं कर पाए हैं तो ज्ञानी व्यक्तियों को परमात्मा भाव रहने वालों को भी शरीर प्राप्त हो जाए चाहे सात्विक उनको जो है कामना हो चाहे श्रेष्ठ कामना हो लेकिन जिस कामना को लेकर के शरीर छोड़ेगा तो शरीर उसे फिर प्राप्त उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता का वही कार्य करेगा भी तो ये पुनर्जन्म के जो हेतु हैं उनको भी जगह जगह बताते रहते हैं कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म का सिद्धांत इनको सबको कथाओं के रूप में जहां वर्णन किया गया वहां इस प्रकार से देखते हैं क्या ज्ञानी व्यक्ति का अपना शरीर नहीं होता क्या भगवान के भक्त का अपना शरीर नहीं होता तो सामान्य सिद्धांत हुए परमात्मा इसको प्राप्त करने का अपना शरीर कर दान नहीं करना पड़ता लेकिन यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ते समय कोई काम न करता है कि मुझे पुनः शरीर प्राप्त हो और मैं इस प्रकार का कार्य करूं या मुझे यह प्राप्त करूं तो उसको शरीर प्राप्त हो सकता है ये यहां दिखा दिया सती मरतन हरिशन बर मांगा तो जन्म जन्म से वो पद तो उन्होंने यही मांगा कि जन जन्म शंकर जी के चरणों में हमारा प्रेम रहे तो कारण हिम गिर गए इस कारण से सती ने हिमांचल के घर में शरीर जाकर के धारण किया और जन्मी पार्वती तन पाई और वहां उन्होंने जन्म लिया और वो पार्वती कहलाई पर्वत की पुत्री होने के कारण से पार्वती और जब उमा वो माँ शैलग्रह जाई शैलग्र मन हिमांचल हिमांचल के घर में जब से जाकर के उमा माँ उनका जन्म हुआ सती का और वो पार्वती कहलाई उमा कहलाई तब से क्या हुआ सकल सिद्ध सम्पत्ति छाई तब से महा हिमालय पर सारी संपत्ति सारी वैभव सिद्धियां सब वहाँ उपलब्ध होने लगी हिमालय पर्वत पर अब ये नहीं दिखाते हैं कि जिसको जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं जीव होते हैं वो जहाँ जाते हैं वहाँ सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और जो लोग पापी लोग जहाँ जिस घर में पैदा होंगे जा करके वहां विनाश होने लगेगा उनका पाप का फल वहां दिखाई देने लगेगा विनाश होने लगेगा दुख के कारण उपस्थित होने लगेगी हानिया होने लगेंगी तो ये भी पुनर्जन्मने और प्राणियों के पाप और पुणे का फल इस प्रकार से है तो ऐसा नहीं कि पुणियात्मा केवल अपना ही फल अपने लिए प्राप्त करते हैं पापी लोग केवल अपने ही लिए पाप फल पाते हैं पापी लोग जहाँ जाएंगे तो उनका वो तो पापी लोग तो अपने पाप का फल पाते ही दुखी होते हैं चिंतित बैठ पाते हैं लेकिन ऐसे लोग जहाँ होते हैं वो समाज भी उनसे कष्ट पाता है दुखी होता है लेकिन जो संत लोग हैं साधु लोग हैं पर लोग हैं वो जहाँ जाएंगे तो वहां से वो हो वहाँ वातावरण अच्छा बनेगा प्रिय वातावरण बनेगा सब लोग सुखी होंगे तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि जब से वो पार्वती जी माँ हिमांचल में जा कर लिए तो वहाँ खूब अच्छी अच्छी हरियाली खूब हो गई खूब फल खूब हो गए ऋषि मुनिया आकर के पर्वत पर बास करने लगे, तपस्या करने लगे उनकी सबकी रक्षा होने लगी ये सब सर हिमालय पर्वत वो हो बहुत तो सुंदर हो गया तब से जहाँ तहाँ मुनि ने आश्रमन कीन है अब चूंकि वहाँ खूब वृक्ष हो गए खूब फल हो गए खाने पीने सुंदर स्वच्छ जल सब प्राप्त होने लगा जीवन साधन की सामग्री सब उपलब्ध होने लगी तो फिर मुनि लोग जा जा करके वहाँ अपनी कुटिया बनाने लगे और वहां रहकर के भगवान का ध्यान भजन टूचन यज्ञ त्यागी सब वहां पर करने लगे तो ये वहाँ की वहाँ की सुंदर शोभा पर्वत की यही है कि वहाँ फल फूल खूब हों मुनि लोग ऋषि लोग वहां पर वास करें कभी त्याग करें लगे उचित बास हिम भूधर दीने हिम भूधर के मने भूधर माने, माने पर्वत हिम भूधर मने हिमांचल जो बर्फ से ढका रहने वाला जो पर्वत है वो हिमांचल जाए उसने फिर इनको जो मुनि लोग वहां पहुंचे तो उचित वास दिए मैंने जिसको जिस प्रकार की जहां बास की आवश्यकता थी वो उसको दिए कोई यज्ञ करने वाला था तो ऐसे स्थान पर उसको पहुंचा दिया जहां पर यज्ञ की सामग्री उनको प्राप्त होती रहे यज्ञ करते रहे जिन लोगों भगवान की पूजा उपासना करने वाले थे तो उनको वो सामग्री जहाँ प्राप्त हो जाए वहां उनको वो स्थान दे दिए कुछ लोग इस प्रकार से जो आत्म केंद्रित होकर के साधना कर रहे थे तो उनको छोटा स्थान दे दिया कुछ लोग वहां इस प्रकार का करके लोक कल्याणकारी कार्य करने वाले व्यक्ति थे तो उनके लिए उनके शिष्य मंडली भी उनके साथ में थी तो उनको बड़े स्थान देने पड़े जहां उनके शिष्य भी रह सके उनका गुरु भी रह सके और लोग को कार्य कार्य भी कर सके सबका विस्तार हो सके तो वैसा स्थान पर उनको दिया इस प्रकार से हिमांचल ने जैसे मुनि लोग जैसे जैसे थे उसी के अनुसार उनको सब तो उनको बास स्थान दे दिए सदासमन फल सहित सब जम सब नाना जाति ये सब दिए ना अभी कि देखो वहां तक तरह तरह के वृक्ष लताए फूल फल ये सब वहाँ पर खूब उत्पन्न होने लगे सदा सुमन फल हमेशा बारह महीने खूब फूल लगते रहे बारह महीने कोई ना कोई फल वहां पर होते रहे बारह महीने फल होंगे तब तो मुन् लोगों को बारह महीने खाने को मिलेगा अगर किसी विशेष सीजन में ही फल लगे और बाकी फलें नो भागे कैसे सीजन में तो कोई फल नहीं इसलिए ऐसे वृक्ष होने चाहिए वहां पर कि सब फलों में सब जो है सब महीनों में प्राप्त होता है सब ऋतु में प्राप्त होते रहे इसलिए ऐसे सब वृक्ष तो सदा सुमन फल सहित सब और ध्रम नव नाना जाति नाना प्रकार के वृक्ष लगाए गए अनेक प्रकार के ये सब ध्रम लगे हुए तो सुंदर शैल पर मणि आकर बहुत और मणियों की अब उसमें पर्वत के ऊपर जो है ये सब तो हुई और मणियों की खाने भी प्रकट हो गए देखो सब पर्वतन मणिया छिपी रहती है और जब जब कोई पुण्यात्मा व्यक्ति द्रक, जाता है तो वो पर्वत उन मणियों को खोल देता है उद्घाटित कर देकर ऊपर ला देता है तो उन लोगों को मिल जाते हैं तो इस प्रकार से उन मणियों को जो है मणि प्रगति मणिमणि मन, आकर बहुकान ये सबके सब प्रगति सब प्रगट प्रकेट हो गए। मैंने उस समय सब ये संपत्ति मणिया इत्यादि सब बहुत प्राप्त हो गई और हिमाचल के यहाँ पर भी ये सब मणिया इत्यादि खूब हुई उनका भवन भी खूब सुंदर हो गया उसका भी सजावट खूब उनके हिमांचल के घर की भी बहुत सुंदर हो गई इस प्रकार की व्यवस्था हो गई अब यहां पर चूंकि पौराणिक भाषा है तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए शंका नहीं कि हिमांचल हिमालय एक पर्वत है उस पर्वत में ये सब बातें कैसे हुई हिमाचल माने तो हिमालय पर्वत पत्थर और पत्थर में पार्वती जी कैसे पैदा होंगे वो भी पत्थर का उनका शरीर हो गया क्या ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए अपनी जो प्राणी इत्यादि कहलाते हैं जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय का एक देवता है ऐसे देखो उसको जैसे एक बन है तो वन का एक अधिष्ठात्र देवता होता है तो देव बुद्धि रखो जैसे हिमालय में देव बुद्धि रखो उसके यहाँ फिर इनका शरीर सती ने अपना शरीर छोड़ करके उनके यहाँ शरीर धारण किया बस उसके बाद आगे की कथा कल नान्या इस तिहार देश मदीए सत्य वदा चुनाखिलात्मा भक्ति कैचरुपुव कामिदोषरिम कुरानु श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।, श्री राम